okay yeah. सात के बाद सात द्वारा पास का एक कला महा समान सौ ग्रीव जानी रे भावाली अति तरजा ऊिका मारे महाधुनि गर्जा तब सौ ग्रीव विकलव भागा तो प्रहार समलागा समागा जो कहार घुबीर प्रपाला अम्बु न हो ही मोर ये काला करू तुम भ्राता दो तेह भ्रम ते नहीं मारें सो। ब्रह्म ते नहीं मारियु सो पर, पर सा सुब शरीरा मुंधा दीव कुलश गई सब पीरा नैली दीव कंठ सुमन कम पुण्य बल दे विशाला नी नाना विधि बेटा लड़ाई पोट देख रुराई बहु छो ग्रीव कर ये हारा भय माने राम तब राम तब दे दे राम राम की है मांझ सरता अब स्मरण करें किस्कंदा नगरी के निकट भगवान राम लक्ष्मण हैं और सुग्रीव भी है सुग्रीव को भगवान ने भेजा बाली के द्वार पर जाकर के उसने गर्जना की तो बाली ने जब सुना करेगी तो सुग्रीव गर्ज रहा है और वो हमको ललकार रहा है तो बाली किसी की ललकार सहन नहीं करता था इसलिए तो बार बार कहते हैं अहंकार का एक लक्षण ये है कि वो तो किसी की ललकार को सहन नहीं करता चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो अगर कोई चैलेंज के लिए सामने आ जाता है ग्रोथ करता है तो अहंकार तो नहीं करता जैसे गर्जना की तो उठ करके दौड़ तो करके चल दिया सुख्रीव से लड़ने के लिए उसकी पत्नी तारा ने उसे मना भी किया की कि अब तुम गलती कर रहे हो बहुत तुमने युद्ध किए बहुत लोगों से जीता तुमने लेकिन अब जो है स्थिति बदल गई है अब सुख्री इतना तुम्हारे सामने कमजोर है फिर भी वो आया है यहाँ पर गरज रहा है तो उसके माने अपने बल से नहीं गरज रहा है उसको किसी दूसरे की शक्ति प्राप्त हुई है ये तो तुम समझते ही हो नहीं तो जब डर मारे भागा भागा करता रहा तो अब कहाँ से इतनी शक्ति आ गई है जो तुम्हारे सामने आवे नहीं पा रहे बता तो दिया कि बात की सूचना हमें मिली है कयोध्यापति भगवान राम लक्ष्मण ये दोनों भाई आए हैं और उनकी उनके बल से ये दोनों ये सुग्रीव समय वरिष्ठ है उनने सहायता करने के लिए बोल दिया है और वे दोनों भाई जो है वो हो बड़े तेज सीधे निधान बलवान है और वो काल को भी जीत सकते हैं साधारण की बात ही क्या है उन्हें बहुत बलवान है उनसे तुम्हारा बल नहीं चलेगा ये ऐसा होता है इसलिए उसको जो समझाया था लेकिन बाली ने उसका भी कहना नहीं माना अहंकार किसी को कहना नहीं मानता अपने निकटतम का प्रियतम का भी कहना नहीं मानता अहंकार <coughs> का लक्षण ये भी है तो दूर के लोग प्रेम उसी को लेने देना क्या है जो व्यक्ति तो अपने निकटतम का वो हो <coughs> उससे उसके भी बात नहीं अब्बास बाली ने समझा दिया उसको तारा और को अरे तुम तो भरपूर हो लेकिन उसके मन में एक बात और थी वो भगवान मार भी देंगे तो उनके हाथ से हमारी मुक्ति हो जाएगी अगर भगवान होंगे तो ही हमें मार पाएंगे नहीं कौन मार पाएगा ऐसा करके उसको विश्वास था तो आप देखते हैं उसके बाद युद्ध होता है दोनों के बीच में बाली आ जाता है और सुग्री और बाल दोनों मैदान में आ जाते हैं आखिर को दोनों का युद्ध होता है ऐसे कहे चला मां अभिमानी अब देखो तुलसीदास जी भी उसका वर्णन करते हैं तो उसको अभिमानी शब्द बोलते हैं तो बड़ा भी लगा दिया अरे भाई थोड़ा बहुत अभिमान हो तो कोई अभिमान बला अभिमानी अब जब जो जितना बला अभिमानी होगा वो उसे उसमें उसमें दुर्ग भी आ जाएंगे और उसके विनाश के लिए ये अहंकार व्यक्ति का विनाश भी कराता है तो उसका विनाश के किनारे भी पहुंच जाता है भी। ये सब भी शास्त्रों में ही तो देखनी है और शिक्षा लेनी है समझनी है और जीवन में उससे अपने जीवन को बनाना उसी प्रकार से इसीलिए शास्त्र है ये शास्त्र कोई मनोरंजन की कहानियां कड़े ये, ये, ये सबसे शिक्षा ग्रंथ उनको पढ़े उनसे शिक्षा लें लेकिन अहंकार छोटा अहंकार हो तो बड़ा अहंकार हो तो ये सब विनाशक है अहंकार कैसे विनाश करता है अब ये चाहे जो कथाओं के द्वारा सम्बन्ध लो चाहे तर्क युक्ति के द्वारा समझ लो कैसे विनाश करता है लेकिन विचार करना पड़ेगा विचार करते करते समझ में आ जाएगा कि अहंकार व्यक्ति का विनाश करता है व्यक्ति का विनाश कई प्रकार से विनाश का आध्यात्मिक विनाश उसका होता ही है अहंकारी व्यक्ति परमात्मा की तरफ पर तो झुक ही नहीं सकता उसमें तो तेज हो ही नहीं सकती उधर जा ही नहीं सकता बड़ा मुश्किल ही हो जाता उसके लिए लेकिन अहंकार व्यक्ति हुआ तो उसको परिवार में समाज में उसमें कहीं उसका आदर नहीं होता अहंकारी व्यक्ति को कौन उसकी उसका अपमान नहीं होगा उपेक्षा तो होगी अपमान होगा फिर उसके बाद में अहंकार के साथ में अहंकारी व्यक्ति के साथ में संघर्ष होगा उसे जहां देखो जहां लड़ना पड़ेगा लड़ते लड़ते जीतेगी जिंदगी अहंकार के कारण ये भी होगी और तो लड़ते लड़ते कि मैंने ये नहीं किसी युद्ध करते करते युद्ध क्षेत्रों में जाते जाते अरे जहाँ कहीं किसी व्यक्ति से मिलेगा अहंकार के कारण उसी से टकराएगा चाहे चाहे झाई झाई कुछ नहीं होगी तो देखो इनको इस प्रकार से देखो ये सब अहंकार के कारण होता है तो अहंकार के जो दुर्गुण हैं दोष हैं और विनाश लीला है और, और वो मन को अशांत करने वाली दुख देने वाली है इसे पहचानना चाहिए अपने आप भीतर पहुंचाने देखें कि अहंकार तक और तो संसार अहंकार भैया है बहुत कम लोग उस बात को जानते हैं कि अहंकार में कितना दोष है काम कामनाओं के कि कितने दोष है नहीं समझते है। क्रोध में तो कुछ लोग समझ नहीं आते यहाँ क्रोध में दोष है लेकिन उसके पहले जब क्रोध के पहले जब तक कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति होता है उनसे जो वो कामनाओं के दोष को नहीं समझ पाता कामनाएं प्रिय लगती हैं और उसके बाद अहंकार जो है व्यक्ति को तो भी बड़ा प्रिय लगता है अहंकार के विनाश के माने व्यक्ति समझता है यदि अहंकार नहीं रह गया तो हम ही कहाँ रह गए हमारी ही अस्तित्व तो ही फिर मेरा कहाँ ऐसा समझता वह अहंकार की बल पर ही अपना अस्तित्व मानता और झगड़े खड़े होते हैं इसलिए देखो इसका उल्लेख आता रहता है इस प्रकार के पैसे करके उसका दुर्गुण है ऐसे कई चला महाअभिमानी अब ये ना समझो महाअभिमानी चला तो बड़ा गुणमान चला हां? अभिमानी कह करके उसकी निंदा करते हैं कि तो देखो ये जो है ये है गलती कर रहा है अभिमान उसका दुर्गुण है वो तो दुर्गुण लेकर के चलता है अब आगे देखो ये दुर्गुण के कारण से अभिमान के कारण से फिर मारा जाता है स्थितियां ऐसी बनती हैं तो समान है समान सुग्रीवानी और समझता है तो सुग्रीव क्या तिनके के बराबर मैंने ये इसके साथ युद्ध ये करेंगे ये हमारा क्या निकाल लेगा <coughs> ऐसे करके करके समझ सुग्रीव के बड़ा ही दुर्घर समझ करके छपा है उसके ऊपर युद्ध करने के लिए और भेड़ भो बाली तर्जा और दोनों एक दूसरे से कराने लड़ने लगे लड़ने लगे मैंने ये लोग जो है नहीं चलाते तलवार इन लोगों के अस्त्र शस्त्र जितने हैं वे आगे चलकर के लगता में कि इनके अस्त्र हैं। इनके अस्त्र अस्त्र-स्त्र हैं, हैं, हैं, पेड़ पत्थर बस इसी से ये सब लड़ते हैं अब ये दोनों टकराने एक दूसरे से तो गुत्थम गुत्था लड़ने लगे आपस में एक दूसरे मार घूसा मार घूसा युद्ध होने लगा तो बस फिर इसीलिए था धीरे उसे सुझा दिया कि दोनों में मल्ल होने लगा भेर हो उतिक मैंने बाली बात चिटक करके और फाड़ करके और ललकार करके सुग्रीव को या तुम आ गए थे मैं तुमको अब आप तुम्हें तुम तुम तुम तुम ठिकाने लगा दूंगा ऐसे करके ये परजना है उसमें डपटना परजना को मैंने डपटना उसको डाटा डपटा सुखग्रीव को अति कर्जा बहुत डाटा डपता उसको और उसे लड़ने लगा घटने लगा वो मुठिका मार महाधुनि गर्जा और दोनों में लड़ते लड़ते थोड़ी देर में फिर बाली ने एक घुसा कस करके सुग्रीव को मारा इतनी जोर को मारा कि जो है वो बेहाल हो गए और घुसा मार करके उसके बाद में बाल सीधा खड़ा हो गया तन करके और पड़ोस में महाधुनि गर्जा बड़ी जोर से गर्गना की अब देखो तो तुलसीदास की ऐसी शैली यहाँ पे युद्ध होता है आगे चल करके भी देखेगी जब कोई प्रहार करता है तो मारता है मारने के बाद फिर गर्गना करता हा महाराज ने ऐसे करके फिर गर्जना करता तो उसका वर्णन करते हैं तो प्रभु उसके बाद में गर्जना उसने की पर महाभुनि गरजा ने बहुत जोर से कर गरजा बहुत जोर से गजनी की माना उसकी शक्ति उसके भीतर खूब है उसने अपने गर्जना के द्वारा अपनी शक्ति उससे प्रदर्शित की ये हो गया इतना युद्ध करते करते थोड़ी देर युद्ध हुआ जहां लगा के तो सुग्री का बेहाल हो गया शरीर और बास, से लगी। भागे वहां से तब सुग्री बिकल हुई भागा तो उस घुसे के प्रहार से ही को ठिकाने लग गया भागे वहां से बिछोड़ करके और मुस्ट कहार वज्र सम लागा कहते हैं उसको उसे का प्रहार जो वो सुग्रीव को ऐसा लगा जैसे कि वज्र ही लगा वज्र का उदाहरण बड़ा सुंदर है यहाँ पर घुसार बज्र वज्र के समान लगा ये बाली जो ये है इंद्र का अवतार है और इंद्र का सब वज्र है अब उसने अवतार लिया तो उसका घूसा ही वज्र हो गया अब उसने घुसा का बाली में मार दिया कि मानो अपना वज्र ही मार दिया कार से और वज्र लगने से जो वो बचता नहीं आदमी का उसका सब चकनाचूर हो गया शरीर उसके बजर के कारण तो ऐसे करके ये था सुग्रीव एक भागा और आ करके भागा तो कहा आया भगवान राम जहां खड़े हुए तो वहां पर आया बाली वहीं खड़ा रहा बाली नहीं उसके पीछे दौड़ अब देखो युद्ध किस प्रकार से होता है स्थितियां कैसी बनती है वहीं से बाल थड़ा थड़ा बोलने लगा भाग्या भाग गया भाग गया, बार गया। और सुग्रीव आकर के भगवान के सामने आया और आकर के बोला मैं जो कहा रघुवीर कृपाला अभी सुग्रीव भगवान नाम से बात कर रहा आते ही भगवान नाम से कहने ना लगा हे रघुवीर है कृपाल क्या मैंने जो तो आपको पहले बताया था कि बंद न हो काला ये मेरा भाई नहीं है ये तो मेरा काल है ये काला उन्हें तो मार डालेगा भाई ये रक्षा करने वाला होता है ये रक्षा करने वाला नहीं है ये तो उल्टा मारने वाला मुझे सुग्री और बाल का युद्ध होता रहा और जब सुग्री वहां से लौट करके आया और भगवान से आकर के बताया की मेरा बलू नहीं है ये तो मेरा काल है तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारा काल है तो उसको मारते हैं तुम्हारे काल को उसके पहले वो कहने लगा था भगवान राम से अरे सब संसार में उससे हो गया तो तो बड़ा तो हुआ हुआ था था ना वो बोलने लगा मेरा मेरा भाई बड़ा बड़ा मेरे लिए जिसके कारण आपके दर्शन हुए आप जैसे मिले तो इसके कारण से अपने भाई को तो वो भाई से भी ज्यादा मानने लगा तो अब जब जब भाई से ज्यादा मान रहा मानने लगे तो भगवान राम उसको मार दो बालिको इसलिए जब सुग्रीव ने कहा कि नहीं वो तो हम गलती से कह गए कि <laughs> वो, वो मेरा भाई बड़ा उपचारी है वो तो वास्तव में यमराज है मेरे लिए वो तो मेरे मारी जब ये भगवान ने कहलाए कहला लिया तो फिर भगवान को मारने के लिए सुग्रीव के सामने फिर कोई बाद में ये नहीं रह जाए कि हमने तो कहा था कि भाई बड़ा उपचारी हो हमारे भाई को मारिया इसलिए भगवान ने उसको मुखी से कहला दिया कि बंद न हो ये काला तो भगवान कहने लगे कि वो बात तो ठीक है लेकिन भगवान ने एक बहाना बनाया देखो कहने लगे कि एक रूप तुम भाता दो रूप तुम दोनों भाई एक रूप तो कुछ तो मानवीय लीला अगर मान ले तो ठीक भी है मनुष्य के रूप में है तो अगर कहें तो दोनों एक रूप हैं, तो ठीक ठीक डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए कौन बाली है और कौन सुग्रीव है ये जान नहीं पाए उसको भगवान ने कह दिया कि तेज भ्रम ते नहीं मारे उस भ्रम के कारण मैंने नहीं मारा तो भ्रम का तात्पर्य ये यह है कि अलग अलग नहीं समझ पाए कि कौन क्या है दोनों एक जैसे लगते तो ये भ्रम है बस ये नहीं है कि बाल की जगह सुग्री और सुग्री की जगह बाल हमने समझ लिया जैसे रस्सी के स्थान पर जब किसी को सर्प का भ्रम हो जाता है तब तो फिर सर्प ही दिखाई देता, तो दिखा देता। है रस्सी फल दिखाई देती है इस प्रकार से यहाँ भगवान का भ्रम है उस प्रकार नहीं है भ्रम शब्द का जो प्रयोग केवल सर्प में किया कि तुम दोनों एक रूप हो लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है मैं इसके मानेगी कि दोनों एक समान थे भाई भाई प्राय जो है एक जैसे मुख्य होते हैं एक जैसे बनावट होती है एक जैसे लंबाई दोनों की थी एक जैसे तगड़े शरीर से भी थे एक जो दोनों जैसे आयु की दोनों की समान जैसी थी इसलिए एक जैसे लगते थे एक जैसे लगते हुए भी सुग्रीव के शरीर में ताकत कम थी बाल के शरीर में ताकत बहुत थी बस इतना तो ये कहते हैं एक गुरुप तुम भ्राता दो और ते नहीं मारे सो और कर परसा सुग्रीव शरीरा भगवान ने फिर सुग्रीव को तैयार किया ये तो करने के लिए कर परसा माने शरीर को हाथ से उसके पीठ के ऊपर हाथ फेरा भगवान ने सुग्रीव शरीरा सुग्रीव के सही के ऊपर हाथ फेरा तो क्या हुआ तनुभाव कुलेश सुग्रीव का सही कुलिस हो गया मैंने वज्र हो गया हा? अब पहले उसने मुस्टिका मारी तो इनका वज्र के समान लगी तो भगवान ने कहा चलो तुम्हारी मुस्टिका लगी है और बज्र के समान लगी तो हम तुम्हारे शरीर ही को बज्र बना देते हैं अब मारे मुस्टिका कितनी मारेगा तुम्हारे शरीर में लगेगी नहीं अब उसी को उसी का जो है मुठ्ठी और तो हाथ उसी के झंझनाएंगे उसी को चोट लगेगी तुमको चोट नहीं लगेगी तो कहता नाग पुलिस हो और गई सब और पहले तो युद्ध करते करते जो भूसा भूसा मारे थे उसमें बालिनी के शरीर सब जगह दुख रहा था तो भगवान ने जब हाथ से स्पर्श कर दिया तो सारे शरीर की पीड़ा उसकी जाती रही तो ताजा हो गया और उसे लगने लगा कि तो शरीर में मैं बड़ा मजबूत है तो सुग्री फिर लगने को तैयार हो गया अब भगवान बता आप जाओ तुम युद्ध करेंगे और अलग अलग गई को अंतर करने के लिए भगवान ने एक माला भी पहनाई उसके गले मेली कंठे सुमन माला सुग्रीव के गले में माला भी पहना विशाला और शक्तिशाली बना करके सुग्रीव को भेजा जाउ जा कर तुम फिर तो बाली वहीं से देखता रहा दूर से खड़े खड़े करा होगा ये क्या हो रहा है, है? कि देखो ये भागा गया यहाँ पर वो खड़े हुए हैं और को हाथ ठोक करके और उससे बातचीत भी कुछ कर रहे हैं और फिर भेजने जाने के लिए सारा कर रहे हैं कि तुम फिर जाओ और गले में देखो उसकी माला भी लोगों ने पहनाई है ऐसा करके कर रहे हैं वो तो गाली सब देखा उधर दूर से खड़े खड़े सुख्री फिर तैयार हो गया युद्ध करने के लिए उसको काट के पहुंच गया नहीं और बाल के बेटा को देख रही रघुराई और भगवान जो है अब यहाँ पर एक बात कर देते है कि पेड़ की आड़ में खड़े खड़े भगवान ये सब देख रहे हैं वहां से दोनों में युद्ध हो रहा है अच्छा दोनों युद्ध होता है तो अब ऐसा नहीं कि सुग्रीव जैसे ही गया अब तो भगवान देख रहे हैं कि देखो माला पहने सुग्रीव दोनों की लड़ाई शुरू हो गई है तो दोनों की लड़ाई शुरू हो गई तो बाल मारे और बाली को मारने सुनी मारते हैं अब है तो क्या होता दोनों लड़ाई होती भगवान देखते रहते पेंट लड़ने को लड़ने को अभी को तब होता है युद्ध में कि बहुत छब्रीव कर ही हारा भय मानी ये उनके दोनों युद्ध का परिणाम बता दिया बहुत छल माने है ने अपनी तो पूरी तो ताकत लगा ली बाल से लड़ने के लिए जब भगवान की ताकत भी पा गया तब वो भी ताकत लगा ली वज्र के समान शरीर हो गया तब भी उस तो शक्ति को भी लेकर के बाल से उसने युद्ध कर लिया और बलही नहीं छल भी किया माने छल करने पर थोड़ा जो है तीन चिक्रम करो तो कुछ कामर बन जाता है तो उसने छल बल तीन चिक्रम भी उसने बहुत की मैंने घूम फिर करके बाल के चारों तरफ चक्कर लगा करके बारी के पेट के इस बी मारने की कोशिश की जहां पर युद्ध करते समय पेट में मारना जो है वो है नियम के विरुद्ध है टांगों में मारना नियम के विरुद्ध है मारो तो कमर के ऊपर मारो पेट में छाती में सिर में हाथों में वहां मारो इस प्रकार का नियम है वो लेकिन अगर वहां में मार करके अगर दूसरे स्थान पर मारो ये दूसरे प्रकार के जबकि वो दूसरा पक्ष जो हो, वो हो वो असावधान हो अगर हम लो कि बालें थोड़ी देर खड़ा होकर के अपने झांकियां अंगिया लगोट अंगूट थोड़ा सीधा पे करने लगे और उसमें समय सुग्री मार दो तो ये भी चले है उस समय भी नहीं मारना चाहिए वो जब फिर तैयार होकर के कर हाथ आवे करे ठीक करे तब उसको मारना चाहिए लेकिन ये सब सुग्री ने सब कहा कि किसी तरह से इसको मारो उसमें जो उपाय तो सूझे साथ बाल उसे उस तरह से उजा लिया छल भी कर लिया तो बल भी कर लिया मैंने कोई युक्ति नहीं छल के माने हैं बहुत बल मान लो शारीरिक बल भी लगा लिया और जितनी युक्ति उसकी बुद्धि में लगी तो बुद्धि से भी युक्ति लगीम लगा लिया उसने कि किसी प्रकार बाल को मारे लेकिन नहीं हुआ अपने मन से वो निराश हो गया ताकि हम जीत नहीं सकते इति भगवान ने हमको शक्ति दी इतना बद्र के समान शरीर बना दिया तो भी इससे जीतना मुश्किल हम नहीं पाए हारा भयमान तब उसको डर लगने लगा कि अगर हम इसको जीत नहीं पाते तो इसके माने दुनिया भर के जैसे और लोगों को इसने मार मार डाला है इसलिए इसके माने अब ये मुझे मार भी डालेगा <coughs> तो उसको अपने मृत्यु का भी डर लगने लगा उस समय <coughs> जब देखा कि वो भयभीत हो गया सुग्रीव और भयभीत होकर के अब भयभीत होने से यह भी सूचना लगती है अन्य अन्य जो कथाकार वाल्मीकि इत्यादि है और अध्यात्म रामायण आदि है या परंपरा तो ये सब रामायण की कथा सुनाने वाले या जैसे कि भागवत कथा में भी आती है सुखदेव उन कथा सुनाते हैं तो उनके उन कथाकारों के भी बातों को सुनो ये प्रामाणिक कथाकार हैं आजकल की बात नहीं कहते हैं ये सब भगवान राम की कथा कहने वाले प्राचीन कथा के कहने वाले हैं उनकी बात को सुनो ध्यान दो तो वो भी बताएंगे कि सुखदेव जो है इस प्रकाश युद्ध करते करते जब निराश हो गया तब तो भगवान की तरफ दीन दृष्टि से देखने लगा पर तो वो भागा नहीं दीन दृष्टि से देखने लगा कि माने कि अब क्या होगा कि तो मारा बाल राम तब तब भगवान राम ने बाल के मारा हृदय मांग सरतान धनपू पर बाढ़ चलाया खींच करके जोर से ऐसा मारा कि जाकर सीधा बाली की छाती में लगा अब देखा अगर शंका करे तो हर बात की शंका कर सकते हो बात बात की शंका कर सकते हो रामायण में शंका करने के लिए तो पड़ तट पर आपको स्थान मिलेगा <coughs> लेकिन अगर विचार करो जनता के साथ में तो आपको समाधान भी मेरे सुंदर सुंदर मिलेंगे जैसी शंका करे वो समाधान उससे ही सुंदर मिलेंगे और शंका रहते बैठे रह जाओ तो आगे लगे तो सब सब ये सब ग अब एक व्यक्ति तो पूछने लगा जो भगवान ने बाल मारे सबको बाल मारकर सिर के सिर कट जाते थे आसमान में बजने लगते थे अब इसके इस के सिर में गली में बाल क्यों नहीं मारा सिर कट जाता है इसका छाती में क्यों मारा पता लगा उसको पूछो भाई लोगों से ये बात कैसे होती है हुँ? अगर सिर कट जाता है उसका तो उसके बाद में फिर भगवान उसके पास जाते और उसके हृदय में बाली के हृदय में कितनी भक्ति थी क्या थी वो कैसे प्रकट होती और भगवान उसको सदगत देते तो कैसे देते ये सब जो है होना आगे था इसलिए उसका सिर नहीं काटा उसके छाती में बाण मारा तो उसके बात पर वो बोलता भी है भगवान से बात भी होती है उसकी प्रार्थना भी करता है भगवान से है सिर कट जाता है तो बिना प्रार्थना करता तो भगवान की कृपा कर उसके छाती में बाण मारा इसके मैंने कृपा कहोगे नहीं भगवान ने बाल ऊपर भी बाढ़ मारी लेकिन कृपा की ऐसे तो कृपालु भगवान है कि उसके जो है बोलने के लिए अवसर दिया उसे बाली के बाण लगता है तो क्या होता अब यहाँ पर जब ये देखते हैं बिटक ओट देखे रघुराई तो उसको देखकर के कुछ लोग ये समझते हैं कि भगवान ने जो बाण मारा तो बेटा ओट से ही मारा उसके वहीं पे कि आखिर खड़े खड़े मारा तो ये भी भगवान यहाँ कहीं तुलसीदास ने यह बात नहीं कही है। कि पेड़ में आड़ में खड़े खड़े बाढ़ मारा है लेकिन जन समाज में ऐसे ही प्रसिद्ध है <coughs> लोग आगे ऐसी बहुत दिन से कहते चले आ रहे हैं कि भगवान राम ने पेड़ की आड़ से बाल को मारा और बाल ने भी आगे व्याग कर कह नहीं दिया मारो की ना ऐसा करके ये बोल दिया है तो उससे भी ऐसा लगता है कि मैंने पेड़ की आड़ से ही मानो भगवान ने उसको मारा है तो कोई स्पष्ट इस बात का प्रमाण नहीं है कि भगवान ने पेड़ की आड़ से ही मारा जब ये देख लिया बाली ने कि सुग्रीव जब गया भगवान राम के पास लक्ष्मण के पास और फिर माला पहना दी और फिर सुग्रीव माला पहन करके उनके पास से आ गया है तब वो भगवान कोई जो है वो बाल के लिए अज्ञात नहीं रह गए ऐसे नहीं तोड़ में गया है तब वो जो है सुग्रीव और से माला पहन करके आया है ऐसा नहीं सामने देख लिया उसने और माला पहन करके आया तो, तो समझी गया कहीं नहीं कहीं मिलकर कहीं आया नहीं तो माला उसके पास कहां जा तो इस प्रकार से तो उस समय बाली में जानता था कि दूध खड़े हुए राम और लक्ष्मण दूध खड़े हुए हैं जो उसकी सहायता के लिए आए हुए हैं वो जानता था तो ये लेकिन फिर भी अगर मान लो तो भगवान उसने भगवान ने छिप अगर बाल बाल के अगर बाण मारा बालिके तो उसके भी क्या कारण हो सकते हैं तो उसके भी यही मान लिया चलो हम यही मानते हैं कि बाली ने छिप करके बाण मारा भगवान राम ने छिप करके बालिक बाण मारा और ये योद्धाओं को करना चाहिए वीर लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए धर्मयुद्ध का ये, ये नियम नहीं है कि छिप करके कोई मारे सोते में किसी को मारे हा? ये नियम नहीं है इस प्रकार का <क्षिण> तो इसे धर्म वृंद आचरण हुआ और यही फिर वो प्रश्न भी करता है कि आपने हमको मारा तो ये धर्म वृद्ध बात हुई माली आगे पूछता भी है भगवान उसकी फिर सफाई भी देते हैं अब देखो तो <क्षिण> आगे जहां बात आएगी विचार करेंगे आगे को देखें कि परा विकल नहीं सर के लागे बैठ देख प्रभुवागिनी श्याम गाक सुर जटा बनाई सर छाप चढ़ाएन तो पुनः चिते चरण चितीना सुफल जनमा प्रभुचिना गयप्रीत तो मुख वचन कठोरा डोला चितई राम की ओरा धर्म हेतु तरुसाई ने सुन सठ कन्या सारी इन ही कुदृष्टि विलोक जोयी पाई बधनी कछुपापन होशय अना सिखावन करसिम का मन गुरु